मुझे अपनी शरण में नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर प्राची अरोरा हैदराबाद से आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का समुदाय रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो मुझे अपनी शरण में ले लो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 तो निश्चित तौर पे आपको जब उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा तो अच्छा लगेगा और इनकम टैक्स के बारे में कुछ बातें भी शेयर करेंगे वो अपने अनुभव को और साथ ही साथ अभी ग्लोबल सबमीट जो ब्रह्मा कुमारीज़ का 2023 वाला जो इवेंट है वो हो रहा है 22 से 25 तक ये कारोबार चल रहा है और इस ईवेंट में आप शिरकत कर रहे हैं तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? वो भी एक्सपीरियंस हम लोग सुनेंगे आपसे तो आप सभी की तरफ से देवेंद्र नारायणकर का बहुत बहुत स्वागत है कैसे धन्यवाद धन्यवाद जी जी जी और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए हमें <laughs> देखिए मैं तो 1964 में मेरा जन्म हुई थी उड़ीसा में जी जी जी तो उसके बाद मैं पढ़ाई किया वहाँ उड़ीसा में ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद में जे में गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एम फिल करने हुँ, हुँ, हुँ. तो वहाँ जब मैं था तो मुझे ये आईआरएस की नौकरी मिली थी इंडियन रेवन्यू सर्विस अच्छा अच्छा अच्छा तो उसके बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था विशाखापट्टनम में एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फिर उसके बाद मैं अहमदाबाद दिल्ली कोलकाता और भुवनेश्वर के बाद अभी मैं चेन्नई में काम कर रहा हूँ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और हमारा बेसिकली काम तो यही है कि सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन कराएं तो और अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है तो उसको पकड़ें <laughs> <laughs> और आप लोग सुनते हैं सुने होंगे या देखे होंगे वो एक इनकम वो रेड करके पिक्चर रेड करके आ जाता है पि, पिक्चर आया था तो उसमें इनकम टैक्स रेड के बारे में भी दिखाया गया है तो वो सब भी करते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया किस तरह से आपका कारोबार होता है और मैं चाहूँगा कि आज के समय में जैसे कि जीएसटी एस वगैरह आ गया है और तो uh, जीएसटी आने के बाद क्या चेंजेस आ गए लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है या क्या है थोड़ा सा बताइए देखिए मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूं तो जीएसटी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है बट ये एक चीज़ तो हुआ है कि हाँ। पहले क्या होता था कि जीएसटी के पहले हर स्टेट अपना अपना टैक्स कलेक्ट करता था तो इसी जो हमारे जो बाउंड्रीज होते थे स्टेट्स की बाउंड्रीज जो होते थे जी जी जी तो वहाँ काफ़ी देर तक एक रुकावट होती थी ट्रकों की क्योंकि वो लाइन लगे रहते थे उनका वो सब वो कागज़ दिखाते थे गुड्स को वेरीफाई करते थे तो उसमें घंटे घंटा चला, चला जाता था तो अभी क्या हुआ है कि ये सब जो बाउंड्रीज पे जो ये वैट और जो सेल्स टैक्स वाले बैठते थे ए, अलग अलग स्टेट्स के तो वो बंद हो गया है आ, तो अभी क्या है कि सब इलेक्ट्रॉनिक बिल से चलती है चलती है, है, आ, आ, तो ई बिल जनरेट होता है और उससे क्या होता है कि और सब कुछ ऑनलाइन है आ, तो उससे क्या होता है कि मने जो कनेक् जो लिंकेज है नेक्सस है पता चल जाता है ये सामान कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है ये सामान देखिए कोई भी आ, सामान अगर बनता है हुँ, हुँ, तो उसका डिफरेंट स्टेज होता है बिल्कुल बिल्कुल तो हर स्टेज में जो जी एस पेमेंट होता है उसका अगले स्टेज में क्रेडिट मिल जाती है हुँ, हुँ, तो उसमें क्या होता है कि जो जो नेट वैल्यू एडिशन होती है उसी के ऊपर सिर्फ टैक्स लगता है हुँ, हुँ, हुँ, तो ये फायदा रहता है कंज्यूमर्स के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो डिजिटलाइजेशन होने की वजह से जो लंबी क्यों होती है वो भी नहीं हो रहा है और सीधे ही लोग जो है आगे बढ़ते जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन में कई दिक्कतें नहीं आ रही हैं ये अच्छी बात होगी तो इसके साथ में मैं, मैं चाहूँगा कि जैसे अब आप ब्रह्मा से जुड़े हुए हैं या ब्रह्मा के संस्थान में आए हैं तो यहाँ पर जो ग्लोबल सुमिट हो रहे हैं उसके अंदर जो बातें बताई जा रही हैं और यहाँ का वातावरण इनके बारे में आपका अनुभव सुनाइए देखिए यहाँ मेरा पहला विजिट है जी जी जी तो मैं जब परसों आया यहाँ का माहौल यहाँ का जो वातावरण देखा यहाँ जो बनहूमी देखा जो कैमरिडरी देखा जो लोगों में जो आपस की प्यार है देखा मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ एक तो है कि आपको यू नो हर आदमी यहाँ भाई या बहन होती है हुँ। हुँ। तो आपस में भाईचारा है और और यहाँ एक, एक एक एक एक कोई कोई स्ट्रेस नहीं है वातावरण में कोई स्ट्रेस नहीं है आप एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री हैं तो और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो मिल रही है ये एक, एक अलग सा एक्सपीरियंस है जो आम लाइफ में मिलती नहीं है बिल्कुण तो बिल्कुण। मैं मेरे को तो इनफैक्ट मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि ये मौका मुझे पहले लेना चाहिए था बिल्कुल <laughs> <laughs> बिल्कुल hmm. तो यहाँ आकर कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा जो ज्ञान बिंदु हैं जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा आपको अच्छा लगा देखिए यहाँ जो सुबह जो एक योग करते हैं और आ, उसके हाँ, साथ हाँ, जो टॉक होती मेडिटेशन और उसके साथ जो एक टॉक है स्पिरिचुअल टॉक है ये दोनों बहुत ही अच्छे रहते हैं आ, हाँ, हाँ। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ फंडामेंटल जो हम लोगों को पता नहीं है वो भी सब क्लियर हो जाती है <laughs> <laughs> तो बिल्कुल बिल्कुल तो निश्चित तौर पर आपने एक जो यूनिक एक्सपीरियंस है वो आपने किया है और मैं चाहूँगा कि इस एक्सपीरियंस को आप कैरी फॉरवर्ड करें अपने लाइफ में आगे भी बढ़ाते रहें हाँ <laughs> मैं तो ये ज़रूर करूँगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जीवन में जैसे कि हम लोग उतार चढ़ाव देखते हैं तो आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव ऐसा आया है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए <laughs> कैसे फिर यूटर्न आया देखिए एक चीज़ तो मैंने देखा हाँ कि ये जो वो मैंने क्या बोलते हैं अप्स एंड जी ये ये जो लाइफ में है ना ये साइक्लिकल है लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन <laughs> ये ऊपर और नीचा वो तो होता ही, ही रहता है <laughs> तो इसमें एक चीज मैंने महसूस किया कि देखिए जो जो हमारे भगवान कृष्णा जी ने जो बताया है जी जी कि जी जी जी. अगर आप बहुत ऊपर चढ़ गए हैं तो उसका मतलब नहीं कि आप बहुत ही खुश हो जाएंगे या अगर नीचे आ गए हैं तो मायूस हो जाएंगे वैसा कुछ नहीं है अपने को जो जो जो हमारा इक्वानिमिटी जो मेंटल स्टेटस जो है उसमें एक एक एक, एक बैलेंस रखना चाहिए ना बहुत खुश हो जाना चाहिए या ना बहुत डिप्रेस हो जाना चाहिए तो ऊपर चढ़ाव आते रहेंगे ज़िंदगी में उसको यू नो यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड हाँ, हुँ, हुँ. और यू शुड नॉट लूज योर मेंटल बैलेंस कीप योर कूल अपने को ठंडा रखना है दिमाग को ठंडा रखना है और फेस करना है हुँ. ये तो सबके सबके केस में आती है <laughs> हाँ, इवन भगवान जी के केस में भी ऐसा ही हुआ था बिल्कुल हाँ, अगर श्रीराम जी को भी वनवास जाना पड़ा था है कि नहीं <laughs> लेकिन वही बात है कि समय पर हमें वो चीजें याद आ जाए नहीं तो हम लोग जो है आ, उस चीज़ को उतना ज़्यादा जो है परेशान नहीं होते उस सिचुएशन को देखकर है ना तो वही है कि आपको वो सिचुएशन को कैसे देखना है अप्स एंड डाउंस आते रहते हैं जाते रहते हैं तो वो परेशानी लेने का नहीं है आपको लेकिन फिर भी हम लोग परेशान हो जाते हो जाते हैं, हो जाते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में एक एनर्जी जो हमारी है वो कम हो गई है और वही चीज़ यहाँ पर राजयोगा से जो है लोगों को बताया जाता है कि आप अपनी एनर्जी लेवल हाई रखो हमेशा जिससे क्या होगा कि आप सिचुएशन को हैंडल करने में आपको ताकत मिलेगी निश्चित तौर पर कमज़ोर व्यक्ति ही परेशानी लेता ज़्यादा है और जो शक्तिशाली होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं वो आगे बढ़ जाता है उसमें है ना तो ये चीज़ है और मैं चाहूँगा कि अब जैसे इनकम टैक्स से आप बिलोंग करते हैं तो एज ए अवेयरनेस के रूप में पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे <laughs> देखिए जनरल पब्लिक को मेरा यही सलाह है कि आप अपना जो जो मतलब इनकम है इसको करेक्टली आप दिखाएं उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको दीजिए उससे क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पैसा दे रहे हैं ये गवर्नमेंट वेस्ट नहीं करता है यही पैसे से ही सब कुछ बन रही है आप आज जो देख रहे हैं रोड्स बन रहे हैं हाईवेज़ बन रहे हैं एयरपोर्ट्स बन रहे हैं ये सब में आप लोगों का ही योगदान है आपका टैक्स की ही कंट्रीब्यूशन है और दूसरा चीज़ ये है कि आप आ, जो जो गवर्नमेंट की खर्चा है वो टैक्स पेयर्स को ही बेयर करना पड़ता है हम्म तो उस फॉर एग्जांपल आपका हमारा अभी आजकल ये जो चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ है उसके वजह से हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है हम्म हम्म तो उसका भी जो भार उसको टैक्सपेयर को ही लेना पड़ता है तो इसीलिए जो टैक्स पेयर है वो बहुत कुछ तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है देश को चलाने में देश को आगे ले जाने में टैक्स पेयर्स की कंट्रीब्यूशन बहुत है तो आप टैक्स पेयर्स जो हैं उनको यही मतलब ध्यान में रखना है कि जो टैक्स दे रहे हैं ये सही रास्ते पे लग रही है सही जगह पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसी इसको अपना ड्यूटी समझ के एक आ, उसको फॉलो करके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके इसको टैक्स पे पे कर देना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जो टैक्स आप देते हैं वो टैक्स सरकार जो है आपकी ही सेवा में यूज़ करती है और जो भी चीज़ें लग रही हैं जैसे कि आज हम लोग ट्रैवलिंग में आसान फील कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन टिकट टिकट्स हो गए हैं जहां हमें रोकना नहीं पड़ता आपको जब भी जाना हो तो आप ऑनलाइन टिकट लेके निकल सकते हैं तो ये सारी सुविधा जो है सरकार हमारे लिए करती है तो निश्चित तौर पे हमें एक अच्छा टैक्स पेयर बन जो है तो समाज को रिटर्न देने का भी हम लोग इसमें काम कर सकते हैं और एक सेवा के रूप में आप इन चीज़ों को दे सकते हैं तो इसीलिए इसके लिए आपको बोझ नहीं लगना चाहिए आप आराम इसको जो है बेयर करें ताकि ये समाज के लिए यूज हो रहा है और आपको उसका रिटर्न मिलना ही मिलना है जो भी आदमी कहीं ना कहीं स्पेंड करता है तो वो घुमा फिरा के उसको वापस मिलता है इतना ही कि आप उसको ठीक से मैनेज करें और आगे बढ़े इन्हीं शुभाशाओं के साथ आ, मैं चाहूँगा कि देवेंद्र जी जो बातें बताई हैं और जो एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ आके किया है मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि एक बार आपको भी इस तरह का एक्सपीरियंस करना चाहिए तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का यहाँ पर ब्रह्म कुमारी इसमें आइए और इस अनुभव को आप भी एक बार करिए इन्हीं शुभाषाओं के साथ फिर मिलते हैं और देवेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ उनके नए लाइफ के लिए नए विग्निंग के लिए स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कर आते रहो सुने She's up to me.